अवलोक स कहीं न स कुछ पति पद पत कमल मन मधु कर तहाँ मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभ भवानी हो सुन संसय कर जनी सूर्य नाथ जानी राम श्री चंद्र की पवन की भाई सब की जय जय जय सुत हनुमान संतन तो जब लगन का समय आया तो फिर उन्होंने हिमांचल ने क्या किया कि बोली सकर सुर सादर लीन है उन्होंने सब देवताओं को बड़े आदर के साथ बुलवाया और सभी ये सोचते आसन दीन है और सब देवता लोग जब आए वहा तो मंडप के नीचे सबको यथास्थान दिया गया जो जिसके लिए बैठने के लिए उचित स्थान था वो वो स्थान उनको दे दिया गया अब इससे भी ये पता लगता है कि वहां पर देवता लोग लोभी आए बोली सकर सुर सादरली देवताओं को आदर हाथ दुलाएगा अब एक तो ये लगता है, हो सकता है कि वो भूत प्रेत के साथ से तो अपना काम करके चले गए अब उनकी वहां आवश्यकता नहीं रही बरात में अथवा ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने भी देवताओं को रूप धारण कर लिया जैसे शंकर जी वैसे शंकर जी के गण जो है वो हो देवकुटी के हैं सब तो उन लोगों ने अब सब सुंदर रूप धारण कर लिया अब वो वैसे भूत प्रेत सृगाल के मुखबाले स्वान कुत्ते के मुखबाले अनेक मुखबाले कहीं दुबले कहीं पतले तरह तरह के रूप धारण किए हुए थे वो उन्होंने बदल दिए देवरूप हो गए कुछ भी हो गया हो चाहे वो देवरूप हो गए होंथवा वो लोगों ने अब यहाँ आ के फैलाना उचित न समझाओ इसलिए वो लोग अपने रह गए वहीं जनवासी में रह गए हुए, चले गए हुए अब देवते ही देवता वहाँ पर हैं सब सुंदर देवता लोग वहाँ बैठे हुए हैं मंडप के नीचे शंकर जी भी हैं ये सब लोग आ गए अब आगे विवाह की तैयारी वहाँ होती है तो वेदी वेद विधान सवारी अब जब वहाँ सब बैठे हुए हैं तो तब वेदी बनाई जब लगन होता है तो उसमें बेदी बना करके हवन कराते हैं तो बेदी के मैंने हवन करने के लिए मिट्टी की जब छोटी सी चौतरिया बनाई जाती है जिसके ऊपर अग्नि जलाई जाती है वो बेदी बनाकर तैयार की गई और सुभग सुमंगल गाँव ही नारी अब यहाँ मंगल के गीत स्त्रियाँ गा रही है भगवान के भजन कीर्तन के की इस प्रकार के गान मंगल के गीत गाए जा रहे हैं भगवान से मंगल की कामना करते हुए गीत जो गाए गए वो मंगल गीत हैं सिंहासन अति दिव्य सुहावा और फिर एक बहुत सुंदर शंकर जी के बैठने के लिए एक बहुत सुंदर सिंहासन बनाया गया उच्चा, उच्चासन और जायरण बनावा वो तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था इसलिए उसका वर्णन नहीं करते बनता मैंने बहुत सुंदर एक सिंह शंकर जी के लिए बैठे बैठेर उस सिंघासन पर शंकर जी बैठे अब शंकर जी बैठते हैं तो कैसे बैठते है विपरन शरण बैठने के पहले प्रणाम करना चाहिए विपरों को, तो को प्रणाम करते हैं और हृदय समेत प्रमुरा उ और भगवान राम का अपने हृदय में स्मरण करते हैं कुष्ट देव उनके हैं तो भगवान राम का स्मरण करते हैं और विप्रों के चरणों में से झुकाते हैं और फिर सिंहासन पर बैठते हैं तो ये देखो सब ये विधान ये सब कथा के द्वारा ये बताते हैं क्या करना चाहिए कैसे किया जाता है प्रथा किस प्रकार की है <coughs> ये सब इसी से शास्त्रों से सीखने को ये सब बातें मिलती है <coughs> बहुर मुनिशन उमा बुलाई तो इसके माने पहले शंकर जी को आसन बैठाया गया फिर वो लड़की को जो बुलाया जाता है बाद में बुलाया जाता है मंडप के नीचे पहले नहीं आती लड़की लड़की आती बाद में तो इसलिए जब शंकर सिंहासन पर आकर के बैठ गए तब पार्वती जी बुलाया गया बहुर मुनिशन उमा बुलाई तब मुनियों ने कहा पार्वती जी को लाओ वो भी आएं यहाँ पर बैठे आगे तो कर श्रृंगार सखी ले आई तो सखिया उनके साथ में है पार्वती जी के उन्होंने उन्होंने पार्वती जी का श्रृंगार किया सजा बुजा करके ले आई उनको मंडप के नीचे ले आई अब आगे पार्वती जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं कि तो देखो पार्वती जी आ रही हैं, तो सब लोगों सब देवताओं ने देखा कि पार्वती जी आ रही हैं। अब देखो दो भाव है पार्वती जी में एक तो ये है कि इस समय वधु बन करके आ रही हैं, शंकर जी से विवाह होने आ रहा है तो उसी वधु के रूप में सजाई गई है और दूसरी बात ये कि वो तात्विक रूप से क्या है वो जगत जननी है सारे संसार की माता अनादि है तो दूसरे उसमें मातृभाव भी लोगों का है तो दोनों रूपों में देखते हैं मात्र भाव से देखते हैं लेकिन ये भी देखते हैं कि समय एक बालिका के रूप में सुंदर बालिका के रूप में आ रही है तो दोनों बातें हैं तो उनका दोनों का वर्णन करते हैं तो देखत रूप सकल स्वर मोहे सब देवताओं ने देखा कि देखो पार्वती जी कितनी सुंदर अत्यंत सुंदर स्वरूप पार्वती जी आई उनको देख करके सब उधरी देखते रह गए वर्णय छब अश जग कभी को है अब उनकी पार्वती जी कैसी सुंदर है उसकी सुंदरता का वर्णन करो तो तुलसीदास तो के ऐसा दुनिया में भला कौन कभी होगा जो उनकी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करे अरे कभी लोग तो वर्णन करते हैं लौकिक सुंदरताए होती है संसार के स्त्री पुरुषों उनकी सुंदरता का वर्णन करे ये तो पर्रम परमात्मा ही है उन्हीं की शक्ति है परमात्मा स्वरूपा है उनकी सुंदरता का वर्णन करे तो कौन करे मन असम्भव उनकी सुन्दरता का वर्णन करे जगद अम्बिका जान सुरन मन मन की नणामा सब देवताओं ने उनको अपने मन ही मन में प्रणाम किया और क्या समझ करके जगदम्बिका ये तो जगदम्बिका है माने सारे जगत की जन्नी है माता है तो मातृभाव ला करके उनको सबको प्रणाम किया और भव भामा भव मने शंकर जी भामा माने पत्नी ये समझ करके शंकर जी अनादि देवता हैं देवादि देव हैं और उन्हीं की ये पत्नी है तो इसलिए उस प्रकार से मातृभाव रख करके उन सबको उन सब देवताओं ने पार्वती जी को प्रणाम किया अब उनकी सुंदरता का इसी भाव में देखो कि मात्र भाव से उनको देखते हुए उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं तो सीधा सुंदरता मर्याद भवानी पार्वती जी जो है वो तो सुंदरता की मर्याद है कि मैंने सीमा है मन उससे ज्यादा सुंदर भला सुंदरता क्या होगी जितनी अधिक से अधिक सुंदरता हो सकती है उतनी सुंदरता है सुन्दरता की पराकाष्ठा है ऐसे कह सकते हैं मर्याद के मैंने पराकाष्ठा हो और जाए न कोटी हु बदन बखानी एक मुख क्या करोड़ों मुख से अगर वर्णन करूं उनकी सुंदरता का तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी महान सौंदर्य स्वरूप है कोटिहु बदन नहीं बने वर्णन तो जग जननी शोभा महा कहते हैं कोटिहु मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता जगजननी जननी शोभा महा समस्त जगत की जननी है और बड़ी ही सुंदर है ऐसे करके फिर बोला तो मैंने बार बार उनकी सुंदरता का उल्लेख कर सकुचा ही कहा तो सुत शेष शारद मंद तुलसी कहा असरस्वती से उनकी सुंदरता का वर्णन करने को कहो तो उनको भी संकोच होगा वेदों को कहो शेषनाग को कहो कि इनकी सुंदरता का वर्णन करो तो वो भी नहीं कर पाएंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शेषनाग नहीं कर सकते श्रुतियां वेद उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते जब सरस्वती उनकी सुन्दरता का वर्णन नहीं कर सकती तो फिर भला हमारी किसमें गिनती है मंद तुलसी कहा तुलसी तो मंद है वो भला क्या कहे उनकी कहां तक वर्णन करे उसको तो छवि भवानी गवनी मध्य गंड जहां बस यही समझे छवि खान मान सुंदरता की खान सुंदरता की खान कहकर तो तुलसीदास जी का ये टिप्पणी है मैंने सुंदरता कितनी सुंदरता है तो देवता जैसा वर्णन करें सरस्वती जैसा वर्णन करें तुलसीदास जी कहते हैं वो सुंदरता की खानी है जैसे सोने की खान हो तो सोने की खान के माने जहां से सोना निकलता है तो संसार में जितना भी सोना कह है कहा से आया का सोने की खान से आया ऐसे संसार में जहां जहां कहीं भी सुंदरता दिखाई देती है तो लोगों में तो सुंदरता आई वो कहाँ से आई वहीं पार्वती जी से आई वही सुंदरता की खान वही है तो सारे संसार की सुंदरता का जो आज स्रोत है वो पार्वती जी है ऐसे कहकर के उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी सुन्दरता का वर्णन कर दिया छवि तो खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप से जैसे वो आती हुई दूर से दिखाई दी वहीं से उनका सुंदरता का वर्णन करते चले आए जब तक उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ तब तक पार्वती जी वहां आ गई जहां शंकर जी थे और उनको वहां बैठा दिया गया पार्वती जी जब शंकर जी के पास आई तो उन्होंने क्या किया कहते अवलोक सकही न सकुच प्रति पद अब उनको बड़ा संकोच उनके मन में होता है पार्वती जी शंकर जी के सामने आई तो उनके चरणों की तरफ वो देखती है तो उनको चरणों की तरफ देखने में भी संकोच लगता और कमल मन मधुकर तहा बस उनका मन भ्रमर रूपी मन शंकर जी के चरण रूपी कमलों पर वही पर मर रहा है मन आंखों से शंकर जी के चरण की तरफ देखने में हिम्मत नहीं पड़ती संकोच होता है लेकिन उनका मन भगवान शंकर जी के चरणों में ही लगा हुआ है ये कहने का इस प्रकार से पार्वती जब आती हैं शंकर जी के सामने तो ऐसा भाव ऐसी पूर्णिमा उसका सबका वर्णन हो गया इस प्रकार से आती है जो तो कहते हैं सुनि अनुशासन गणपति ही पूजे संभव भगवान अब जब वो करके उनको बैठा दिया गया तब तो उसके बाद में पूजन प्रारंभ हुआ अभी शंकर जी से पार्वती जी से पूजन कराया जाता हवन कराया जाता ये सब कार्य शुरू होना है तो सबसे पहले पूजन जब शुरू हो तो क्या हो गणेश जी की पूजन हो तो फिर उनको कहा गया तो मुनि अनुशासन वो जो पंडित लोग पूजा करा रहे हैं मुनि लोग उन्होंने इनसे कहा शंकर जी से कि पहले गणेश जी की पूजा करो पार्वती से कहा पहले गणेश जी की पूजा करो तो जैसे उनसे कहा गया वैसे वो फिर करने लगे गणपति ही पूजे सम्भव भगवान उनके कहने से शंकर जी ने भी गणेश की पूजा की पार्वती जी ने भी गणेश की पूजा की अब कहें ऐसी जब कथा चली तो लोग बाग पूछने लगे तुलसीदास तो आया कि लोग बाग पूछेंगे कि अभी तो शंकर जी पार्वती का विवाह रहा गणेश जी तो पैदा नहीं हुए और अभी जब पैदा नहीं हुए तो उनकी पूजा कहाँ से होने लगी तो इसका उत्तर क्या है तो उसको तुलसीदास स्वयं बता देते हैं। हैं कहते है इसको जो है वो हो आपकी समझ में ना ना नावे हम बता देते हैं कहते हैं कि सुन संशय करे जनी इसको सुन करके संशय करने की आवश्यकता नहीं है क्यों आवश्यकता नहीं है सुर अनादि जिये जान एक सामान्य सिद्धांत ही समझ लोग जितने भी देवता है वो सब अनादि है अनादि मने उनका ये नहीं कि गणेश जी शंकर जी से पैदा हुए जब पैदा हुए तब हुए उसके पहले थे ही नहीं ऐसे नहीं देवताओं के संबंध में ऐसे विचार न करो ये कहानी जो चलती हैं, पौराणिक रूप जो दिए गए हैं, ये लोगों को उनका वर्णन करने के लिए उनका स्मरण करने के लिए उपासना करने के लिए जिससे की धीरे धीरे करके लोगों का चित्त शुद्ध हो परमात्मा का चिंतन करने के लिए साधन बने ये सब कहानियां हैं भगवान ने अवतार भी लिए तो इसलिए अवतार लिए कि भक्त लोग फिर भगवान का उन अवतारों की घटनाओं का उनकी कथाओं का स्मरण करेंगे सुनेंगे सुनाएंगे तो उनके चित्त शुद्ध होंगे धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे भक्ति भावन में जागृत होगा इसलिए सबका वर्णन नहीं है लेकिन इनको लेकर के बहस करना व्यर्थ है इनको लेकर के शंकाए करना व्यर्थ है ये बताना ये कैसे हो सकता है साफ हो कैसे हो सकता है अगर यही करते रहेंगे तो इन कथाओं का पौराणिक कथाओं का जो प्रयोजन है वो समाप्त हो जाए इन कथाओं का प्रयोजन ये नहीं कि इन घटनाओं को लेकर तो उनकी बहस करो इनका प्रयोजन ये है कि इन कथाओं को पहो, इन कथाओं को सुनो और चित्त को शुद्ध करो जब चित्त शुद्ध हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो इसलिए ये कथा <clears throat> तो देवता वैसे तो देवता नाथ अब शंकर जी पार्वती जी का क्या विवाह की बात है कि शंकर जी का विवाह पार्वती जी से होगा तो अब तो एक पौराणिक कथा का रूप दिया गया उसमें नहीं तो शंकर जी तो शंकर जी अनादि है और पार्वती जी भी अनादि है और पार्वती जी शंकर जी की ही शक्ति हैं जैसे एक संगीतकार हो तो गाने की शक्ति उसमें होती है तो एक गाने की शक्ति और गाने वाला ये दो दो चीजें थोड़े है जो गाने वाला है उसी में गाने की शक्ति भी है अगर वो गा सकता है तो गाने की शक्ति उसमें है ही है ये दो चीजें अलग अलग नहीं है इसी प्रकार परमात्मा है उस परमात्मा से नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है तो नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है जिस शक्ति से उत्पन्न होता है वो परमात्मा की शक्ति है कोई परमात्मा से शक्ति शक्तिवान से अलग नहीं हो सकती इसलिए पार्वती जी जो शंकर जी से अलग हो ही नहीं सकती ये तो वेदांत सिद्धांत सबसे बात तो ये लेकिन अब उसके बाद में उनका सबका चरित्र चित्रण उस प्रकार से होने लगे अवतार होने लगे फिर पौराणिक कथाएं होने लगे तो इनका सबका प्रयोजन तो भिन्न प्रयोजन है उसका सब है एक दूसरे से इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से होते ये कहने लगे कि फिर ये है सदा ही जितनी भी कथाएं चलती हैं उनमें सब में याद रखें कि भगवान ही सदा अनादि है जैसे भगवान राम हैं तो कोई कहे कि जब अब दशर के यहां जब उन्होंने भगवान ने अवतार लिया तब तो भगवान राम हुए उसके पैर तो रानते नहीं ये तो की बात बोली इतिहासकार किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि जब दशरथ के यहां जब जन्म लिया तब से भगवान राम हो उसके पहले नहीं थे लेकिन शास्त्र हमारी ये थोड़ी कहते हैं भगवान राम तो पहले ही थे वो तो दशरथ जी के यहां आकर के प्रगट हो गए और लोगों को दिखाई देने लगे बालकृष्ण भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला भय प्रगट।, तो प्रगट तो प्रगट तो वही होगा जो पहले से हो तो प्रगट होगा इसलिए भगवान पहले से है प्रगट हुए मात्र तो इसलिए देवता सदा से है हमेशा भगवान राम भी सदा है और सदा रहते हैं अब ये भी नहीं कि उनकी लीलाएं समाप्त हो गई भगवान चले गए राम तो भगवान राम तो वह नहीं वैसे थोड़े वो तो भगवान राम अब भी हैं, पहले भी थे अब भी हैं लीलाएं हो रही थी तब भी हैं इस दृष्टि से उनको देखो तो ये यहां ये बता देते हैं कि इनको देवताओं को किस रूप में देखना चाहिए कैसे इनको याद रखना चाहिए कि यह अनादि है बार बार शंकर जी को अजा अनादिशक्ति ऐसे करके पार्वती जी को बोलते आ रहे हैं शंकर जी को अनादि बोलते चले आ रहे हैं तो अनादि इसलिए बोलते जा रहे हैं बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कथा अपने स्थान में चल रही है लेकिन मुख्य बात तो ये है कि सब देवता अनादि है अनंत है नित्य विद्यमान है सब स्वरूप है वो याद रखना चाहिए जैसे विवाह कृिशति गाई महा मुनि सो सब करवाई गही से कुछ कन्या पानी भवानी र्पी जानी भवानी जानी भवानी पानी ग्रहणन जबकीन महेशा हि हर्षे तब सकल सुरे भेद मंत्र मुनि मुनिभच्चर जय जय जय शंकर बाजई बाजन विध विधाना सुमन बृष्टि नव भई विधि नाना हरिगिरी जाकर भयऊ विवाह सकल भुवन भरी रहा छाऊ दासी दास तुरग्रथ नागा वसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जानाइ बखाना दाइज दियो बहु भाति पुनिकर जो रही का देव पूरण काम शंकर चरण पंकज गई शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाति किनिगे पथ पाथोज मेम पर पूरण हि प्राण सम ग्रह किं किंकरी करेव अपराधय बु प्रसन्न बरदेव। राम चंद्र की जय पवन संत की जय की जय जिस विवाह के विधि गाई श्रुति मान वेदों ने जैसे विवाह की रीत बताई उसी प्रकार से सब मैंने वैदिक रीत से विवाह हुआ <coughs> मैंने इसमें यह है कि अपने सनातन धर्म में जिन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं उनकी शिक्षा ये है कि जितने भी ये संस्कार के कार्य हैं वो होते हैं वो वैदिक रीत से होने चाहिए <coughs> और उसी की परंपरा को आगे चलाना चाहिए वैदिक <coughs> रीत सही तरीका है वेद <coughs> वृद्ध तरीके जो अपना लिए जाते हैं वो ठीक नहीं इसलिए उनको वेद वैदिक रीति इस प्रकार की बनाई गई जिसके कारण सब कालों में सदा ही वो कल्याणकारी हो सब प्रकार से मंगलकारी हो ऐसी वैदिक रीति है और नई नई रीतियां लोग अपना लेंगे तो फिर वो अमंगलकारी हो जाती है लोगों को दिखाई नहीं देता इसमें हानि क्या है बाद में फिर उनकी हानि होती दिखाई देती है वो फिर ऐसे लोग अल्पबुद्धि के लोग जो लौकिक रीतियां बना लेते हैं उनसे फिर पश्चाताप होता बाद में गड़बड़ी होती है इसलिए कहते हैं वैदिक रीत जो है वो ऋषियों मुनियों की बड़े विचार पूर्वक अनुभव के द्वारा सब्जेक्ट के अच्छे ढंग से वो बनाई गई इसलिए उस वैदिक रीत का पालन करना चाहिए तो जस विवाह के विधि श्रुति गाई विधि माने विधान विवाह का जैसा विधान है श्रुतियों में जैसा गाया गया है अथवा कहो जैसे विवाह क विधि विधाता ने श्रुतियों में जैसी गाई ब्रह्मा जी ने बताई वैसी करनी चाहिए महामुन सब करवाई उन महामनियों ने जितने वहां उपस्थित थे सप्तषि आदि सप्तषि वहां पर सब करा रहे हैं इसलिए इन लोगों ने फिर जो वो सब विधान वही वैदिक विधान सब कराया मैंने उसके बाद फिर उन्होंने अग्नि दिलवाई उसमें आवतियां दिलाई गई फिर मंत्र पाठ होते रहे फिर उसके भावने तैयारी पड़ी ये सब जितना कार्य वैदिक है तरीका वो सब अपनाया गया गहि ही गिरीश कुन्या पानी ये सब होने के बाद में फिर क्या हुआ <coughs> गिरीश के मैंने हिमांचल ने कुश कन्या पानी अब उन्होंने लिया हिमांचल ने कुछ लिए और फिर कन्या पानी मैंने कन्या का माने पार्वती जी का हाथ लिया पानी माने हाथ <coughs> पार्वती जी का हाथ अपने हाथ के ऊपर रखा हा, अपने हाथ के ऊपर पहले कुछ रखा तो उसके ऊपर पार्वती जी का हाथ रखा जल और भवन ही समर्पी जानी भवानी के ये तो भवानी शंकर जी की ही है और शंकर जी को ही अर्पण कर रहे हैं इस प्रकार से वो हाथ उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के सामने बढ़ा दिया इसको क्या कहते हैं पाणिग्रहण संस्कार इसीलिए पाणिग्रहण संस्कार क्यों कहते हैं कि वो पाणी ग्रहण कराया जाता है पिता जो है लड़की का हाथ बड़ के हाथ में सौंपता है तो वो बड़ उसको उस हाथ को ले लेता है तो पाणी ग्रहण जब कीन महेशा तो शंकर जी ने उनके पाणी का ग्रहण किया माने फिर वो पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ के ऊपर पहुंच गया और हिमांचल ने अपना हाथ हटा लिया तो अब क्या हो गया ये क्रिया पाणी ग्रहण हो गया अभी तक जो हिमांचल इनके देख रेख पालन पोषण पार्वती जी का वो कर रहे थे अब उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में सौंप दिया अब जिम्मेदारी शंकर जी की हो गई शंकर जी उनको ले जाए उनका पालन पोषण करें देखभाल करें इस प्रकार की तो ये जो कार्य कर दिया उसके साथ भावना भी इस प्रकार की हो गई अब पार्वती जी भी अब समझ गई कि अब हमारा संबंध यहां न रह करके पिता और इनके घर से न होकर के अब शंकर जी के साथ हो गया उनके साथ जाना वहीं रहना है तो कन्या के मन में भी भाव आ चाहिए कि अब हमारा स्थानांतरण हो गया ट्रांसफर हो गया अब एक घर से दूसरे घर चले गए अब हमारा उस घरते पिछले घर से अब संबंध नहीं रह गया ऐसे <coughs> करके जो है उसके भाव मन में आ जाने चाहिए <coughs> ये जीवन में ये घटनाएं सभी के जीवन में इस प्रकार तो की विवाह वाली तो अलग बात है वैसे जैसे एक बालक है बालक से इसके बाद में फिर पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो बालकपन की बात खत्म हो गई उसके बाद में युवा काल आ गया तो युवा काल की तरह से रहने लगेगा जैसे युवक रहते हैं मनुष्य रहते हैं बड़े उसके बाद ग्रस्त धर्म पूरा हो जाने के बाद में फिर एक बार ट्रांसफर होता है दूसरी सीढ़ी पर पहुंचता है तब वो फिर उसके बाद बानाप्रस्थ बनता है तृतीय आयु आती है तो तृतीय आयु में फिर उसका स्विच ओवर हो जाना चाहिए माने बदल करके स्विच जैसे बदल जाता है इस प्रकार तो बदल गया जैसे लड़की अपने घर से माता पिता के घर से आकर के ससुराल के घर के पति के घर में आ गई तो वहां उसका जीवन का रूप बदल गया इसी प्रकार से जीवन के रूप बदलते रहते हैं और बदले हुए जीवन के रूप को जो जितनी कुशलता के साथ ग्रहण कर लेता है वो उतना ही सफल है अन्यथा होता यह है कि जिसने कि जहां इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया और उसके साथ अपनी बुद्धि को एडजस्ट नहीं कर पाया वो फिर परेशान होता है उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं बालिका भी लड़की भी अगर माता पिता के साथ ही अपना संबंध जोड़े रहे पति के घर के साथ अपना संबंध न जोड़ पावे तो फिर वो परेशानी में पड़ी रहेगी उसका इसी में है कि वो अपने माता पिता के संबंध छोड़ के पति के घर के उसी के साथ में वही सब अपने हैं इस प्रकार का भाव रखने लगे इसी प्रकार से पुरुषों को भी पुरुषों को भी अपना घर छोड़ के दूसरे के घर नहीं आना पड़ता लेकिन फिर भी जीवन में बाल्यकाल है युवा काल है पृथ्वी आयु है चतुर्थ आयु है तो उसमें एक आयु से दूसरी आयु में जाते समय जो उसके नए धर्म है उनको उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उन्हीं में जाकर के एडजस्ट कर ले उसी के साथ में अपनी बुद्धि को बदल दे तृतीय तो आयु में आप भूल जाए इस बात के, के हम ग्रहस्थ हैं नहीं तो लोग बाग सारे जीवन कहते तो मैं तो गृहस्थ ही हूं वृद्धावस्था आ गई अस्सी वर्ष हो गए तो कहें कि भाई हम तो गृहस्थ हैं हम ये बात कैसे करें हम वो कैसे करें हम तो ग्रहस्थ हैं अस्सी बरस हो गए तब भी अपने आप को गृहस्थ ही बोल रहे हैं गृहस्थ कहां से आ गए ये तो बात ऐसे ही है जैसे कि लड़की का विवाह हो गया ससुराल चली गई उससे पूछो कि तुम्हारा घर कहाँ तो अपने माँ बाप का घर बता दे अब वो अपने माँ बाप का घर उसका घर नहीं है अगर वो अपने माँ बाप का पता बताती है तो उसके माने अभी बुद्ध उसके ठिकाने नहीं उससे पूछो तुम्हारा घर कहां तो अपने ससुराल का घर बताना चाहिए हमारा घर वहां बस वही उसका घर तो इसके मैंने बुद्धि अब ठीक हो गई एडजस्टमेंट उसने स्वीकार कर लिया परिवर्तन जो आया उस परिवर्तन को उसने स्वीकार कर लिया और बुद्धि में वही बैठ गया इसी प्रकार से तृतीय आयु में जब व्यक्ति आवे ग्रस्त धर्म पूरा हो गया उसके बाद में अब वो ये न कहे कि हम ग्रस्त हैं अब ये कहे हम पानप्रस्थी हैं अब हम उपासक हैं चतुर्थ गई तो वो कहे हम सन्यासी हैं अब हम भगवान के ही समर्पित हैं उसी में लगे हुए हैं इस प्रकार से उसके साथ में अपनी बुद्धि को बदलता जाए और संसार में सारी समस्या किस कारण से है कि इस प्रकार के जो परिवर्तन जीवन में तो आनंद आवश्यक है चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो सबके जीवन में परिवर्तन तो आते ही है उन परिवर्तनों को यदि व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता तो बस उसी के कारण सारी समस्या है। दुख हैं व्यवधान हैं झगड़े फिसाद हैं नाना प्रकार के रोना धोना जैसे जनरेशन गैप वगैरह है पीढ़ी दो पीढ़ियों के बीच में झगड़ा फिसाद है स्त्री पुरुषों के बीच में झगड़ा फिसाद है तो सब बातें जितनी अब व्यवस्था है क्यों है क्योंकि जो जिस स्थिति में जहां व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहिए वो अपने मानसिक रूप से उसको अपने को उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा हारमोनी नहीं है जीवन में एडजस्टमेंट नहीं है तो वो ये अपने यहां व्यवस्था संस्कारों ये रखी गई इस प्रकार के संस्कार करा दिए जाए जिससे कि ये परिवर्तन जीवन में आ जाए इसीलिए गृहस्थ के बाद में बानवप्रस्थ का एक जैसे ये कर्मकांड ग्रस्थ का कर्मकांड है विवाह हो गया ग्रस्त बन गया इसी प्रकार से गृहस्थ पूरा हो गया उसके बाद बानाप्रस्थी संस्कार करा दिया गया बानप्रस्थी हो गया जब संस्कार करा दिया जाएगा तो उस दिन से फिर याद रखेगा आज से हम बानाप्रस्ती हो गए वैसे तो ग्रहस्थ पूरा हो गया तो बानस्प्रस्ती ऑटोमेटिकली हो ही गया न हो जाने का कोई सवाल ही नहीं लेकिन उसको संस्कार भी करा दिया गया जब संस्कार करा दिया तो संस्कार के साथ में उसने अपनी बुद्धि को एडजस्ट कर दिया अब वो ये नहीं कहेगा कि हम ग्रस्त हैं क्योंकि हमारा संस्कार हो गया अब हम बानप्रस्ती हो गए और अगर वो संस्कार न कराया जाए 10-20 साल तक तो वो अपने आप को ग्रस्त ही समझता रहे तो देखो संस्कारों की आवश्यकता क्या है इस प्रकार से कि कहा कौन से संस्कारों की जरूरत है बानप्रस्ती है तो को सारी जिंदगी बानप्रस्ती ही बना रहे अरे उसको जब सन्यास का संस्कार करा दिया जाए तो उसको समझ में आ जाए कब तुम तो संस्कार सन्यासी सं है जब तक तो तो सन्यास का संस्कार ना हो तब तो तक तो हम कहा सन्यासी हम कहा संन्यासी हम तो गृहस्थ हैं हम तो बाना हैं ऐसी बोलता रहे हालांकि इन संस्कारों से से कोई परिवर्तन होता नहीं है लेकिन बुद्धि में एडजस्टमेंट करने के लिए एक प्रकार से ये सहायक सिद्ध होते हैं वैसे तो गृह धर्म पूरा हो गया तो अपने आप बनस्प्रशी हो गया और कोई व्यक्ति ब्रस्त हो गया बिल्कुल तो अपने आप सन्यासी हो गया गीता की परिभाषा के अनुसार अं कि जहां जिसने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया आसक्तियों का त्याग कर दिया तो सन्यासी बना बनाया उसमें कोई उसको सन्यासी के लिए कोई, कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब तक कर्मकांड न किया जाए तब तो तक वो अपने कुछ मानता ही नहीं कि हम है, फलाने हो गए सन्यासी हो गए बनाप्रस्ती हो गए कि क्या हो गए इसलिए संस्कार भी करा दिया जाते हैं तो ये संस्कार जो करा दिया गया यहाँ पर तो पार्वती जी का संस्कार हो गया अब उनका संस्कार क्या हो गया अब पिता की पुत्री नहीं रह गई अब हो गए, शंकर जी की पत्नी हो गई और उनका घर बदल गया तो पाणी ग्रहण कर जब कीन न महेशा हे अरसे सब सकल सुरेशा तो उसके बाद में सब देवता लोग प्रसन्न हुए। माने कार्य सिद्ध हो गए देवता लोग शंकर जी के पास जो आए थे ब्रह्मा जी को लेकर के इसलिए आए थे कि शंकर जी का विवाह पार्वती से करा दिया जाए और उनका उद्देश्य था तारक असुर मारा उस प्रयोजन को लेकर के आए थे अब वो तब तक नहीं गए जब तक कि काम सिद्ध नहीं हो गया तो अब देवताओं ने कहा कि अब काम पूरा होगा अब शंकर जी ने पार्वती जी का हाथ पाणिग्रहण कर लिया इसलिए हमारा काम अब यहाँ से खत्म अब हम लोग जाएंगे, अब अपने आप अपने आगे का कार्य होता रहेगा अब तारकुर मारने के लिए स्वामी कार्तिक जन्म लेते रहेंगे तारकसुर मारा जाता रहेगा हमारे जो कुछ करना था वो हमने यहाँ तक कर दिया तो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरण ही अब उसके ये सब कार्य हो रहा था उस समय वेदोच्चारण हो रहा था मुनि लोग वेद मंत्र बोल रहे थे अब देखो उसमें जैसे गणेश जी की पूजा करना है हवन करना है वेद मंत्र बोलना है ये सब कार्य हो रहे हैं समय विवाह की रीतियां चल रही हैं और जय जय जय शंकर शुरकर ही और देवता लोग शंकर जी की जगहकार बोल रहे हैं इस प्रकार से विवाह हो गया तो बाजे ही बाजन विविध विधान तो ये कहते हैं कि तरह तरह से विविध विधाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं देवता लोग बाजे भी बजा रहे हैं खूब बाजे हो रहे हैं और सुमन ब्रष्टि नव भयाना और देवता लोग ही आकाश से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं ये इस तरह से उस समय विवाह का कार्यक्रम होगा हर जाकर भयो विवाहु इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हो गया सकल भुवन भरी रहा उछाव, अब उसका उछाह सारे भुवन भर में फैल गया मन सब लोग जो है उससे सबको मालूम हो गया सब देवताओं को मालूम हो गया सब जितने नगरवासी इतने तो मालूम हो गया और, और सारे भुवन भर में जितने थे सब जगह इस प्रकार का उत्साह शंकर जी पार्वती जी का विवाह हो गया और तो प्रसन्नता सब जगह छा गयी दासी दास तुर रथनागा अब इसके बाद में कहते हैं कि विवाह हो जाने के बाद में दाइज दिया गया माने भेंट दी गई तो अब हिमांचल जो है वो भेंट दे रहे दासी दास तुरंक रथनागा दासियां दी गई दास दिए गए तुरक घोड़े दिए गए रथ दिए गए नाग मैने हाथी दिए गए और भेनु बसन गाय दी गई वस्त्र दिए गए, गए। मणि और तरह तरह की मणिया दी गई वस्त्र विभागा और बहुत प्रकार की वस्तुएं भी ये सब और नक भाजन और अन्न मान गेहूं चरा इत्यादि चावल इत्यादि ये भी सब और कनक भाजन भरी भर जाना और सोने के बर्तनों में भर भर करके पात्र भी दिए गए सोने के पात्र उनमें भर भर करके सब सामान दिया गया और भर जाना जानको सारिया गाड़िया भर भर करके सब सामान दिया गया और दाइज दिन न बखाना इस प्रकार से दाइज भी दिया गया जिसका की कोई वर्ण नहीं तुलसीदास जी के अनुसार ये दाइज देना जो है ये वैदिक है रीति नीति के अनुकूल है इसकी विपरीत नहीं है लेकिन एक बात जो है विपरीत क्या है वो इसमें कथा में नहीं आती नहीं यहाँ आती है और भगवान राम का विवाह आवा तब वहां भी नहीं आती क्या कि जैसे शंकर जी की बारात आवे शंकर जी पार्वती जी का विवाह हो उसके पहले शंकर जी ये कहला भेजे की पहले पता लगाओ की वो हिमांचल दाइज में क्या क्या देंगे है? अगर जो सामान दें उतना शंकर जी को या ब्रह्मा जी को जो विवाह करा रहे हैं उनको मंजूर न हो तो उनसे कह कि भाई ये विवाह नहीं होगा दूसरी जगह कहीं करेंगे ज्यादा दाइ ये विधान नहीं है ये लोगों के मनगणन की मन बात पूरी की हो गई अपने आप से पैदा कर ली गई और उसी में आप परेशान हो रहे हैं तो देखो जो वैदिक रीत छोड़ करके अपनी नई रीतियां जो लोग चाहे लोभ के कारण हो चाहे मोह के कारण हो अज्ञान के कारण हो जब इस प्रकार की रीतियां लोग डालेंगे, तो उसके बाद अपने ही रोते रहेंगे परेशानों के टोड़े भी मरेंगे इतना कोई क्या करे उसको दूसरा कौन बचा सकता हूं शास्त्र बचाने वाले उनकी बात सुनते नहीं तो फिर उसके बाद वो भाई उसके हो परिणाम उसका तो इससे इस प्रकार से दाइज मांगने की प्रथा नहीं है दाइज देने की प्रथा है तर्क के हिसाब से भी देखते हैं तो इस प्रकार का जैसे पिता की संपत्ति के भागीदार उसके पुत्र पुत्रियां सभी होते हैं तो पुत्रों को तो पुत्रनी के घर में रहते हैं तो जो मकान है जमीन है अचल संपत्ति पुत्रों को मिल जाती है और जो चल संपत्ति होती है धन वस्तुए इत्यादि वो प्रायः पुत्रियों को दे दी जाती है इस प्रकार से पिता की संपत्ति के बंटवारा भी एक प्रकार का ये है uh, उनको मिल गया तो पिता की संपत्ति का कुछ भाग उनको प्राप्त तो उसके कारण इसके माने दिया जाना चाहिए अगर कोई अब भाई लोग मना करें कि नहीं नहीं आप इसको मत दो उनको हाँ? तो वो गलत तरीका भाइयों को भी उसमें कहना चाहिए कि हमारी संपत्ति में बहन का भी हिस्सा है उसमें से उसका भाग उसको कुछ मिलना चाहिए वे लोग भी दें इसलिए जो लोग जानते हैं प्रथा जानते हैं पिता तो अपनी पुत्री के लिए दाइज में देते ही भेंट रूप में देते ही है भाई लोग भी देते रहते हैं सदा वो समझते रहते हैं कि पिता की संपत्ति हमको प्राप्त हुई है इसमें इनका भाग जो है वो बहन का भी भाग है उसे मिलते रहना चाहिए ऐसे तो प्रेम पूर्वक देते रहते हैं प्रेम व्यवहार भी बना रहता है भावना भी अच्छी बनी रहती है झगड़ा के साथ उत्पन्न नहीं होता नहीं उत्पन्न होते हैं इन सबको बनाए रखने के लिए ये सब प्रथाएं इस प्रकार से रखी गई तो ये कहते हैं की यहाँ पर दासी दास तरफ नागा मैंने नाना प्रकार की वस्तुएं सभी तरह की जितनी वस्तु जीवन काम आती है वो सब दी गई दाइज दिन न जाय बखाना तरह तरह का शब दाइज में दिया गया जिसका वर्णन नहीं करते बनता दाइज दियो बहु भात पुण्य करे जोरे हिम भूदर कहो इस प्रकार से सब सामान तो दी वस्तुए उनको और उसके बाद में छमा भी मांगी हिमांचल ने शंकर जी से हाथ जोड़ कर के ये कहा जोरे हिम भूदर कहो हाथ जोड़ करके क्या बोले का पूर्ण काम शंकर चरण पंकज करी गये हो कही आपको हम भला दे ही क्या सकते आप तो वैसे ही पूर्ण काम हो पूर्ण काम के मान जिसको कोई काम नहीं नहीं अब जिसको को शंकर जी को किसी वस्तु की कामना नहीं लेकिन प्रथा के अनुसार दाइज देना चाहिए इसलिए देते हैं हिमांचल और फिर कहते हैं आप तो अकाम हो पूर्ण काम हो आपको कुछ भी दो तो ना आपको थोड़ा लगेगा ना बहुत लगेगा आपको तो उसमें एक समान लगेगा इसलिए हम भला और आपको क्या देख जो रिहिम भू दर हाथ जोड़ करके इस प्रकार से हिमांचल ने कहा और चरण पंकज गह रहे हो और फिर उनके जो है शंकर जी के चरण कमल उसने हिमांचल ने पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से उनसे कि मैंने विदा होते समय इस प्रकार से प्रार्थना की मिले तो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति क्यों और शंकर जी जो तो कृपा निधान ही है उन्होंने अपने ससुर हिमांचल को सब प्रकार से संतुष्ट किया उनको कहा कि नहीं नहीं तुमने दिया बहुत दिया इतने भी कोई जरूरत नहीं थी हम बहुत प्रसन्न हैं तुम क्यों इस प्रकार से इस प्रकार की भावना करते हो तुम ऐसे करके उनकी बड़ी प्रशंसा की और अपना संतोष व्यक्त किया उनको संतुष्ट भी उनको किया जिससे उनके मन में किसी प्रकार की गिलानी न हो कम न लगे उनको तो अब देखो यह ऐसा नहीं कि अब जब कोई वो दाइ दे तो उसके बाद में असंतोष व्यक्त करना व्यक्ति की कमजोरी है जिसको भी मिल रहा है वो ये कह रहे, बस इत दिया अरे बस दिया, इसके माने महादरिद्री है वो आ? और मिल जाए और मिल जाए उसे तो ये कहना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी सामर्थ्य तुमने दिया हम संतुष्ट हैं तृप्त है बहुत दिया तुमने क्या जरूरत नहीं भी देने की इसके माने है जो संतोष व्यक्त करता है इसके माने वो अपने घर से संपन्न है चाहे थोड़ा ही हो लेकिन उसके अपने आप से संतुष्ट है और है और जो और और मांगता जा रहा है उस समय मुफत का और मिल जाए मुफ्त का और मिल जाए इसके माने दरिद्री है अपने शास्त्रों में इसी प्रकार से धनी और दरिद्री की परिभाषा ये किया गया कि जिसके पास बहुत धन है वो धनी नहीं है जो संतुष्ट है वो धनी है दरिद्री वो नहीं है जिसके के पास धन की वस्तुओं की कमी है वो दरिद्री नहीं है दरिद्री वो है जिसका की मन दरिद्री है चाहे करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन फिर भी वो चाहता है कि दूसरे लोगों संपत्ति और हमें मुफ्त में मिल जाए किसी प्रकार से और हमें प्राप्त हो जाए <h criticism> तो इस प्रकार का असंतोष उसके मन में है तो वही है तो ये दरिद्रता इस प्रकार की दरिद्रता धन से जाती नहीं है लोगों में जब तो, कोई लोग समझते दर्द्री लोग होते हैं वो समझते अगर हमारे पास लाख दो लाख दस लाख पचास लाख हो जाएंगे तो हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी तो दरिद्रता दूर नहीं होती उससे दरिद्रता तो दूर होती ज्ञान से भगवान की कृपा से विचार से उससे दूर होती है संपत्ति से दर्दता दूर नहीं होते <coughs> इस बात को ये सब बातें शास्त्र के तात्पर्य जो है उसको भी समझते रहना चाहिए <coughs> ये तो शंकर जी ने किया अब उसके बाद शंकर जी के साथ मैना भी खड़ी थी उन्होंने क्या किया वो कहती हैं कुछ गहे पद पाथ हो प्रेम मैना प्रेम वो मैना के हृदय में भी शंकर जी के जैसे अपने दिमाग की प्रतिभा प्रेम उमरता है को ऐसे मैना के मन में आया और उन्होंने भी उनके शंकर जी के चरण कमल पकड़ करके उनसे प्रार्थना की मै क्या बोलती है कहती है, नाथ होमा प्राण सम के नाथ समी जो है ये है पुत्री पार्वती ये मुझे प्राणों के समान प्यारी है इसको आप ले जाओ और ग्रह किंकरी करे हु ऐसे अपने घर की किंकरी समझना दासी समझ करके रखना किंकरी मैंने दासी किंकर के माने नौकर, नौकरी हाँ? मैंने दासी नौकरी ग्रह किंग करी है। मैंने घर के नौकर तो इसको इस प्रकार रखना जैसे घर का नौकर रखा जाता उस प्रकार से आप रख लेना ग्रह किंग करी करे हो और क्षमे अपराध अब अब इसके सब अपराध क्षमा कर देना दर्शन किधर संकेत पूर्व पूर्वजन्म में शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था और उसको बहुत बड़ा अपराध माना था तो इन्होंने माता ने भीर पार्वती जी की तरफ से उनसे क्षमा याचना कर ली अब इस बात को भूल जाना कि इन्होंने कोई अपराध किया है उसको क्षमा कर देना उसको याद मत करना हो ही प्रसन्न बरदेव बस हम बरदेव को मन प्रसन्न होकर के हमसे भूलो मानो उनसे कहलाया शंकर जी से शंकर जी ने कहा हाँ हाँ क्षमा कर दिया ऐसे ही करेंगे तो माता ने इस प्रकार से कहला लिया उनसे और फिर वो शंकर जी जो वो आगे बरात जाने की तैयारी होती है फिर देखेंगे देखो कल हो पाएगा तो हो पाएगा नहीं तो आज ये यही को समाप्त होता है विवाह हो गया नान्या स्त्रृहार रघुपते हृदय स्मती